नमस्कार मित्रों, ये आज का जो मेरा वीडियो है वो न्यायिक प्रणाली के ऊपर है कि भारतीय शास्त्रों के अनुसार न्यायिक प्रणाली न्यायिक प्रणाली हो तो कैसी हो और वर्तमान न्यायिक प्रणाली तो शास्त्रों के अनुसार है नहीं उसके तो मैं बहुत सारे तरह से तर्क प्रमाण वगैरह दूंगा और यदि शास्त्रों しかし、私れたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つのは、それたのは、それたのは、それのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、れを कि वर्तमान भारत में तीन साढे तीन करोड़ केस पेंडिंग है लोअर कोर्ट में। अब मान लो उस केस का तीन साल के अंदर जजमेंट लाना है। तीन साल भी बहुत ज्यादा हो गया। चाहे तो वैसे तो एक साल के अंदर लाना पर एक साल के लिए मैं जजमेंट लाना मुमकिन नहीं है। तो ये तीन करोड़ केस का तीन साल के अंद यानी कि साल में एक करोड़ केस का जजमेंट लाना है, एक करोड़ नहीं तो कम से कम नब्बे लाख, पचानवे लाख का तो कौनसी प्रोसीजर या कौनसी प्रणाली उसके लिए यूज़ करना और भारतीय शास्त्र उसके बारे में क्या कहते हैं और वर्तमान प्रणाली क्यों संपूर्णतः तय शास्त्रों के विरुद्ध है तो पहले केस में 私たちは何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか。何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、s を言うか、何を言うか、何を言 c か、r を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言う और पर question है कि सचमुज उसने चोली की है यानि आरोपी कहता है कि उसने नहीं की complainer कहता है उसने की दोनों में से सचा कौन जूटा कौन तो उसमें एक उसमें सबसे important concept आता है प्रमान यानि की evidence है तो भारती अशास्त्रों में तीन प्रमान गार्ण अनेक प्रकार के प्रमाण हैं पर मुख्यतया तीन प्रमाणों को माना गया है प्रत्यय स्प्रमाण प्रत्यय का मत्रबंध है अक्ष का अर्थ है आँख प्रति यानी आपके सामने प्रत्यय स्प्रमाण में लेकिन सुना हुआ भी आ गया मतलब आपने खुद सुना है आपने खुद देखा है यानी जो आपने खुद देखा है या तो मैटेरियल एविडेंस जैसे � जो भी है वो मटेरियल एविडेंस प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है शब्द प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं एक व्यक्ति फोटोग्राफ नहीं है, डीएनए एविडेंस नहीं है, पर कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैंने इसी व्यक्ति को क्राइम करते हुए देखा था। तो उस व्यक्ति का शब्द मान लेना, विटनेस, टेस्टीमो अनुमान प्रमाण यानी कि दोनों एक व्यक्ति कहता है कि मैं निर्दोष हूँ और दूसरे एक दो दस व्यक्ति कहते हैं कि नहीं इसने क्राइम किया है कंप्लेनर है विटनेस है तो बाद में अनुमान प्रमाण का उपयोग करना पड़ता है कि भाई किसकी बात सच मानी जाए किसकी बात झूठ मानी जाए हमेशा और アンマン・パマン、ゲティセ・パカンダ・パート・パナ・パマン。アプチョーカジョー・パマンのや、パティア・シャスト・ミュスカウレティ・エレティ・パランシャダロトミュスカー、オジャー・オピオ・ゴタウォー・プレザンシャン、ヤニキ・マンレナ。アプレザンシャン、アンマン・ケ・ビプリ・チャカホ・トビ・マンレナ、キ・ウォサチェッジャセキ・マンド・アフネムセ・エクラ・ウピア・ウダリア。 और उधार लेने के दिन मुझे आपने चेक दिया जिसमें डेढ़ लाख रुपया लिखा हुआ है लेकिन तारीख नहीं लिखी और एक साल के बाद मैं अपने हाथों से उसपे तारीख लिखता हूँ या थप्पा मारता हूँ तारीख का और मैं चेक जमा करता हूँ और अदालत में बोलता हूँ कि नहीं आपने मुझे चेक दिया था जिस द अदालत के अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई आपने मुझे जिस दिन मैंने चेक जमा किया उस दिन मुझे चेक दिया था उस तारीख आपने डाल के मुझे दी थी तो प्रेज़म्पशन है कि मेरी बात को सच मान लेना भारतीय छात्रों में प्रेज़म्पशन का कोई उल्लेख नहीं है मतलब उसको लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग भारत की अदा� チェックアドメントのチャンネルは、チェックアドメントのチャは、チェックアドメントのチャンネルは、チェックアドメントのチャンネルは、チェックアドメントのチャンネルは、チェックアドメントのチャンネルは、チェックアのチャンネルは、チェックアドメントのチャンネルは、チェックアドメントのチャンネルは、チェックアドメンのチャのチは、チェックアドメントのチ ウスキバーズ、サチホヤ、ガラトウ、ガラトマンリジャーティエ、チェック、ジサーミナトエ、チェック、バンクメジャマキア、ウスキバーズ、サチマンレナ、イプ、プレザンシャーエ、アでカノンミリカエ、ジョキバーティエ、シャスクル、ビプリカエ。イセタラセ、バラクターゲイケースメイ、ラキバーズ、サチマンレナ、ウスキバーズ、プレザンシャーエ、レキディス、プレザンシャーエ、エヴィデンシャー、エヴァンレナ、アサ、シュプレンコード、タ、ジュジメントエ、 फिर 498 दहेज वाला कानून उसमें भी जो पत्नी ने कंप्लेन किया है कि भाई मुझे दहेज के लिए परेशान किया तो उसकी बात को सच मानना ये प्रेज़म्पशन है वाले वो अनुमान के खिलाफ जा रही हो तो ये प्रेज़म्पशन है वो संपूर्ण तैयार शास्त्रों के विरुद्ध है अब अनुमान प्रमाण में 99% केस में आपको प्रत्येष प्रमाण मिलने ही नहीं वाला। अब शब्द प्रमाण मिला तो बात तो घूम करके वो याद आती है कि व्यक्ति की बात पर मा सच माननी यानी यानी शब्द के बेस में फिर से अनुमान तो लगाना ही पड़ेगा। यानी कि पूरी दुनिया में जितने केस चलते हैं भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, किसी भ आपको अनुमान लगाके ये तय करना पड़ेगा कि किसकी बात सच माननी किसकी बात गलत माननी और उसके आधार पे जजमेंट लेना है। अब सवाल आता है कि हमारे पास एक या दो या पचास केस तो है नहीं तीन करोड़ केस हैं। हर साल हमें एक करोड़ नहीं तो कम से कम नब्बे पचानवे लाख का केस का जजमेंट देना है। हर साल मान � 1 judge は、スタッフは、Jury system は、Jury system は、Jury system は、は、Jury s s t u s s t e m は、Jury s は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、は、j u d は、j u d は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、Judice は、 अब एक अदालत में अब सवाल आता है कि अनुमान प्रमाण का उपयोग ये बिना जजमेंट देना सिर्फ प्रत्यय प्रमाण के ऊपर तो 99% केस में तो प्रत्यय प्रमाण आपको मिलने ही नहीं वाले अब अनुमानी लगाना पड़ेगा कि किसकी बात सच है या तो प्रेज़म्पशन लगाओ तो प्रेज़म्पशन लगाओगे तो जो मजबूत पार्टी है वो जीते� जिस पार्टी के मजबूर क्या नहीं, जिस पार्टी के फेवर में प्रेज़म्पशन है, वो जीतेगी क्योंकि 498 थे दायित्व वाला कानून उसमें यदि प्रेज़म्पशन है कि वाइफ की बात सच मान लेनी, तो जजमेंट उसी के फेवर में आएगा सच हो या गलत हो। यदि आप प्रेज़म्पशन को निकाल दो और लोगों की नहीं इससे प्रत्यक्� भ्रष्टाचार के केस में जो पैसे लेने वाला है वो बेवकूफ आदमी थोड़ा है कि आपको आपसे चेक से रिश्वत लेगा और बंदे में आपको रिसीट लिख के लेगा स्टैंड रिपोर्ट पे कि ये मैं 10 लाख रुपए की रिश्वत आपसे ले रहा हूँ वो पैसा लेगा मोरीशस बैंक में या तो वो अपने रिश्तेदार के नाम पे ल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 どうも、この w i t 人は、どうも、どうも、どうも、どうも、をうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どううも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう यदि विश्वास प्रमाण में आपको नोट के नंबर चाहिए तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। लाओ अभी कर देता हूँ और वही नोट के नंबर वो चार लोग भी बोलेंगे कि यहाँ ये नोट हमने दे दिए थे यही नंबर थे। तो और मटेरियल एविडेंस कुछ नहीं है तो सिर्फ शब्द प्रमाण के आधार पे बिना अनुमान प्रमाण के आधार पर अब सवाल आता है कि अनुमान प्रमाण का उपयोग कैसे करना? यदि भारत की अदालत में जज के पास पावर है कि वो अपने अनुमान का उपयोग करे या नहीं, लेकिन वो डरता है कि यदि हाईकोर्ट का जज ने उसके अनुमान प्रमाण को गलत ठहराया तो उसका प्रमोशन रोक सकता है, उसको सस्पेंड हो सकता है, इसलिए जहाँ उसको बह जहाँ पे ना उसका बहुत बड़ा फायदा है ना बहुत बड़ा नुकसान है, वहाँ पे वो अनुमान प्रमाण का उपयोग नहीं करता, वो कहेगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, मैं केस को खारिज कर देता। तो बड़ी संख्या में जो क्रिमिनल हैं वो बड़े हो जाएंगे। अब अनुमान प्रमाण का उपयोग करने के ही छूट यदि हम जज को � 3どういうことですか हमारे शास्त्रलिखित वाले कोई बेवकूफ आदमी नहीं थे उन्होंने भी ये सब सोचा इसलिए मैंने जब अनुमान प्रमाण के ऊपर और गूगल किया तो उसमें स्टार्ट लिखा है कि अनुमान प्रमाण को तभी मारना चाहिए जब जिस व्यक्ति को का अनुमान आप ले रहे हो वो निष्पक्ष हो उसको अनुमान इस तरफ लगाने से या उस यानी अनुमान प्रमाण उसी का मानना चाहिए जिसमें स्पष्ट हो कि इस आदमी की किसी से मिली भगत नहीं हो, फिर उसका अनुमान गलत भी हो सकता है और उसका अनुमान ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो धारणा है, अनुमान में निश्चित धारणा होना जरूरी है पर अनुमान के नीचे कहीं ना कहीं तो धारणा आ जाएगी क जहां धारणा, जहां तो उसी व्यक्ति से अनुमान प्रमाण मांगना चाहिए, जब विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसकी किसी से सांडकाट नहीं है, न आरोपी से, न कंप्लेनर से, न किसी वकीलों से, किसी से नहीं। तो यहां पे जूरी सिस्टम आती है कि अगर भारतीय शास्त्रों के अनुसार न्यायिक प्रणाली चला नहीं है, � कंपलसरी हो जाती है कि एक जो तीन करोड़ केस है उसमें हमें अनुमान देने वाले व्यक्ति चाहिए यानी अनुमान देने का ठेका हमने 10-20, 50, 100, 000 आदमी को या लाख आदमी को दे दिया तो एक तो मैंने मैं उनकी वकीलों से सांडकार्ड हो जाएगी और हरेक केस में वो सांडकार्ड के अनुसार अपना अनुम उस तरह मनमान लिख के दे दो। ज़ूडी सिस्टम में क्या होता है कि हर एक केस में अलग-अलग 12, 15, 20 लोगों की ज़ूडी आती है। जैसे कि एक केस है, तो ये वोटर लिस्ट है भारत की एक कंस्टिट्यूशन सी का। वोटर लिस्ट में से एट रैंडम, रैंडम का सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अपने बुक म 81 1のは、のは、のの1のは、1 1のは、1 1のは、のは、のは、のは、のは、 और यदि जान पहचान का आदमी आभी किया तो अधिक सभी के एक उका दो का बारह में से अधिकतर तो जान पहचान के नहीं होंगे। अब इन बारह लोगों ने दोनों की बात सुनी, उन्होंने जो मटेरियल एविडेंस थोड़ा बहुत था वो देखा, अब वो अपना अनुमान लगाकर तय कर रहे हैं कि, कि किसकी बात सच है, किसकी बात गलत ह पोलीग्राफ उसके बाद ब्रेन मैपिंग करा सकते हैं फिर नार्को टेस्ट कर सकते हैं और उन्हें आरोपी सच्चा लगे तो जो, जो कंप्लेनर है उसको बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा अब नार्को टेस्ट होगा या ब्रेन मैपिंग होगा और ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के बाद जो कि वो ब्रेन मैपिंग जो है वो प्रत्याश क्योंकि ये बायोलॉजिकल फैंट है कि पिसोडियम पैंथानोल जब जाता है खून में तो आदमी की झूठ बोलने की क्षमता करीब करीब खत्म हो जाती है थोड़ी बहुत बचती है लेकिन 95 परसेंट केस में खत्म हो जाती है तो वो एक तरह से प्रत्येक सामान भी हुआ और एक तरह से वो शब्द प्रमाणों वालों के हाथ में त तो इससे वो साधनियों की कि किसी से सांठकाट होने की संभावना प्रैक्टिकली जीरो हो गई। तो जिस प्रोसीजर से जो तीन करोड़ केस का जजमेंट आया था, उसमें से शायद एक तो तीन परसेंट केस में सांठकाट हो तो हो, नाइंटी नाइन परसेंट केस में किसी तरह की सांठकाट नहीं। इसलिए अब प्रिज़म्पशन के कितने दुरुपयोग हो � と j o b i a s h k o a d e m i n y w o r d as a t in Batajara. Josudhorevo Katarte, check a letter to h e の c e display Tarihnium, set signature of that. Wo Tarik t a i t a i o e o こ be both any i s a b i n s h e s u d h o i p a m e h o e उसके लिए मैंने अपनी किताब 301. pdf में मैंने ए, एक पॉलिटिक आप इंडेक्स में जाके कंट्रोल एक्ट करोगे सर्च करोगे तो आपको चैप्टर नंबर मिल जाएगा कैसे सूचकों रिकाम हो सकती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि भारत में इस्लाम का जो विस्तार हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि सूद कोरी थी वजह से बहुत लोग गरीब हो गए थे महाजनों की हिंदुओं में जो सूद कोरी थी महाजन कहते हैं और इसलिए वो बड़ी संख्या में मुस्लिम बन गए क्योंकि इस्लाम में यह कानून है कि एक बार यदि व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है तो उसने जितने लोगों से कर्जा लिया वो सारा माफ हो जाता है क्योंक पर एक मुस्लिम वो दूसरे मुस्लिम से सूट नहीं ले सकता इसलिए आज भी अब उसके बाद ईसाई धर्म में दोनों तरफ पनाही है जो क्रिश्चियन है वो न किसी से इंटरेस्ट ले सकता है न किसी को और न किसी जो इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट बना हो सकता है आज भारत में बड़े पैमाने पे जो कन्वर्जन हो रहा है उसक अब मिशनरी उसको बोलते हैं कि तू यदि ईसाई बन जाता है, तो हम तेरा सारा सूत वगैरह छुपा देंगे दे। और उससे वो आ, उसका सूत कोड़ी का तो 2000 साल पहले मतलब 1500 साल पहले जो इस्लाम का विस्तार वो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है तो वो किस सूत कोड़ी थी और आज जो कन्वर्जन हो रहा है क्रिश्चियनिटी में उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि जो सूटकोर है, वो उसको सूटकोर क्यों मजबूत हो गया है पिछले पांच एक साल में जो कि कानून ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। कानून उसे किस तरह से सपोर्ट करता है कि सूटकोर जब बैंक में चेक जमा करता है, तो ये मान लिया जाता है कि ल और लोन लेने वाले ने ये एश्योरेंस दिया था कि ये चेक पास हो जाए। तो भारतीय आधारित न्याय प्रणाली में क्या होगा कि जो ज़ूरी है, जो अपना अनुमान लगाएगी कि ये सूट कोर है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? दूसरा भारत में एक और कानून है कि महीने के चार परसेंट से ज़्यादा सूट लेकिन सूदकोर है वो 6-6 परसेंट, 8-8 परसेंट, 10-10 परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं और वो लोग कभी पकड़े नहीं जाते हैं क्योंकि कोई इंटरेस्ट सारा कैश में होता है और जाजे जा वो नारकोटाइज़ लेने से मना कर देता है जो मैंने अपने प्रपोजल में लिखा है कि यदि चुरी को लगे कि ये सूदकोर बहुत सारे लोगो तो इस तरह से जो शास्त्राधारी न्याय प्रणाली है, आज की न्याय प्रणाली शास्त्राधारित नहीं है, क्योंकि उसमें अनुमान परमाण को कोई स्थान नहीं दिया गया, उसमें प्रेज़नशन को स्थान दिया गया है, जो कि संपूर्ण न्याय विरोधी है। अब अनुमान परमाण को स्थान देना हो, तो ऐसे व्यक्ति लाने पड़ेंग तो ऐसे 10 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, 15 व्यक्ति जुरी सिस्टम से ही आ सकते हैं कि जो बोर्डर लिस्ट है उसमें से 15 लोगों को एट रैंडम स्लेट करो ताकि इस बात की गारंटी हो हो जाए कि ऐसे 3 करोड़ जुरी जो आए होंगे हमारे बोर्ड में 3 करोड़ पेंडिंग हैं इसे तो 3 करोड़ में से 99% केस में उनकी किसी シャスターガール・パナス。